विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं और वो अपनी जीवन की कुछ ख़ास बातें हमें सुनाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से मिसेज़ राज अरोरा जी हैं जिनका हम स्वागत करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें हम उनके बारे में सुनेंगे वैसे उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड टीचर हैं और ख़ास एक ज्योतिष्ठ हैं अर्थार्थ एक एस्ट्रोलॉजर हैं लोगों को खास करके उनके मुसीबतों से दूर करने के लिए जो बीच बीच में कुछ बातें आती हैं उससे कैसे वो बच सकते हैं या कोई आने वाले समय में वो अपना करियर या अपने फ्यूचर को कैसे बना सकते हैं उस विषय पर गाइडलाइन करते हैं अभी वर्तमान समय में इसी पर काम कर रही हैं और उनकी कुछ बुक्स भी पब्लिश हुए हैं जैसे कि एक बुक का नाम उन्होंने बताया आम, आवर चिल्ड्रन अवर कर्मास ये किताब उनकी निकल चुकी हैं और ये खुद लिखे हैं उस किताब को तो ऐसे ही विशेष शख्सियत से आपकी बात ने जा रही हैं तो आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से राज अरोरा जी का बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद मधुबन रेडियो स्टेशन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति आज मैं ब्रह्म कुमारी के रेडियो स्टेशन में बैठकर सबका धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर ब्रह्म कुमारी के इस रेडियो स्टेशन में मैं सबसे ये कहूँगी कि ऐसा वातावरण है एक बारी सबको आके हमें ज़रूर आनंद लेना चाहिए मेरा नाम राज अरोड़ा मैं रिटायर्ड टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से और आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी में सबको ये बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा विज्ञान है जो छुपा हुआ था जो हमारे स्परिचुअल लेवल को ज़्यादा बढ़ाता है ना कि एक प्रोफेशनल कैरियर प्रोफेशन कैरियर भी हो सकता है मगर ये स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने का एक उत्तम माध्यम हमारे संतों का था है जो हमें एक सीधी और स्पष्ट एक गाइडलाइन देता है या हमें रास्ता दिखाता है कि हम अपने मानसिकता को किस हद तक सुधार कर हम जीवन जो हमें प्रभु ने दिया है उसका उत्तम से उत्तम उपयोग करके समाज के कुछ काम आ सके राज अरोरा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है हम जैसे कि ज्योतिष एक विज्ञान है और बहुत ही अच्छी बात ये बताया अपने कि करियर के लिए नहीं पन हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं और साधु संत महात्माओं ने इसका उपयोग करके अपने जीवन में बहुत कुछ उन्हें उपलब्धि पाया है और हम भी पा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ज्योतिष के पास इसीलिए जाते हैं कि पैसा आ जाए अपना करियर बने अच्छा मकान बने या कुछ के जीवन में वो फेमस हो जाएं यहाँ बाहर की यात्रा इन सारी चीज़ों के लिए वो खास करके ज्योतिष के पास जाते हैं और यहाँ तक कि भी हमने सुना है कि आजकल जो पॉलिटिशियन जो आगे बढ़ते हैं वो भी एक ज्योतिष को अपने साथ रखते हैं ताकि वो आगे बढ़ते रहें और कुछ मुसीबत ना आए उनके पास तो ये सारी चीज़ हाँ भाई जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मगर ज्योतिष का उपयोग हमारे देश में ज़्यादातर आज उपाय चार्य की तरह हो रहा है मगर ये उपायचार्य जो हैं वो खुद ही नहीं जानते उनका जीवन का उद्देश्य क्या है जब उद्देश्य ही धन कमाना है और उसका वो उसी ढंग से उपयोग करेंगे तो उसका विज्ञान कहाँ रह जाएगा हमारे संतों ने कभी भी नहीं इसका प्रयोग धन कमाने के लिए किया उन्होंने समाज में फैले हुए कष्टों को दूर करने के लिए किया अगर हम लगन लेते हैं जो जिस क्षण हम पैदा हुए ऊण वो हमें बताता है कि हमारे जीवन का रास्ता क्या होना चाहिए जैसे हमारी कुंडली का पंचम भाव हमें पूर्व जन्म से लेने वाले कर्मों को और नवम भाव जिसको हम भाग्य स्थान बोलते हैं वो हमें बताता है कि हमारे भाग्य में क्या है अगर हम इधर उधर भागेंगे उस हमें कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा मगर हम ये जब स्वीकार कर लेंगे कि ये है तो हम अपने को अधिक उत्तम ढंग से उत्तम गति से उत्तम ढंग से जीवन को स्वीकार करते हुए और उसका आनंद लेते हुए आनंद में जीवन को जियेंगे इसका महत्वपूर्ण ढंग यही है ज्योतिष का बाकी आने वाले कष्टों को जानना हमें यह भी बताता है हम बता सकते हैं कि पूर्वजन में यह क्योंकि इतना गहरा विज्ञान है कि इतने गहरे समुद्र में से हम क्या लेंगे अगर पास में खड़े होंगे हमें रेत मिलेगी हम और गहरे जाएँगे तो हमें और सीप मिलेगी अगर हम बहुत गहरे जाएंगे बहुत कम लोगों को आ, मोती मिलता मोती है मिलता। क्योंकि गीता का ज्ञान से ही एक ज्ञान ये निकला हुआ है इसी को इसलिए पांचवा नेत्र बोला जाता है जी. और इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हारा आध्यात्मिक लेवल भी होना चाहिए ये खाली अगर आपने एक एक प्रोफेशनली लिया तो आप तो क्या बताएंगे बताइए पहले आप अपना जीवन ही नहीं बता सकते रमेश जी से मैं यही यही कहना आपके माध्यम से रमेश जी भाई जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ज्योतिष एक अंधविश्वास नहीं है एक पूर्न विज्ञान है और वो ऐसा विज्ञान है जिसको समझने के लिए पहले अपने आप को समझना अति ज़रूरी है अगर आपने खुद को ही नहीं जाना तो सबको जान के बता के करेंगे भी क्या सही बात है। हाँ कष्ट दे अगर आया है पूछते हैं तो उसका उपाय सिंपल ही होता है कि आप प्रभु से जुड़ जाइए जाप करिए साधना करिए योग करिए ध्यान करिए आपके कई कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे इसीलिए ये इतनी बड़ी संस्था ब्रह्मकुमारी में या राजयोग सिखाया जाता है तो इसका एक रूप है हमें और अच्छा सुंदर जीवन बनाने या जीने की कला सिखाने का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी जो भ्रम था ज्योतिष के बारे में या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई बार हम लोग इस मानसिकता से ये जाते हैं कि कहीं कही ना कहीं हमारी कष्ट दूर हो जाएंगे हम बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे या कुछ मिल जाएगा हमें ऐसे सोच के हम लोग जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत भावना से हम जाते हैं और राज अरोरा जी ने स्पष्ट कहा है कि ये अंधश्रद्धा नहीं है ये प्योर साइंस है वैज्ञान है और इसके साथ साथ जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास है तो उसका सीधा सरल मार यही है कि आप अपने आप को बदलो अपने जीवन में अपने आप को देखो अपने में जो कमियां हैं उसको दूर करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा करो और इसके लिए ही जो राजयोग है वो सारी बातें जो है उन्होंने जोड़ दिया और राजयोग यही करता है कि आपको शुद्ध करता है आपके कर्मों को पवित्र बनाता है आपको एक अच्छी जीवन शैली देता है जहां पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो और एक नई चीज को लेकर आगे बढ़ते हो आपका अंधकार दूर होता जाता है आप प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए आगे बढ़ थोड़ा सा मैं यहाँ एक जी और पॉइंट भी बोलना चाहूंगी कि ज्योतिष के ज़्यादातर ज्योतिष को लोग ये जोड़ते हैं मैं मानती हूँ कि जब हम उनकी बच, जब जातक आता है जातक से अभिप्राय जो कुंडली लेकर आता जी, है जी, कोई जी। भी हो सकता है हाँ, हाँ, हाँ। वो हिंदू भी हो सकता है मुसलमान भी हो सकता भी भी है क्रिश्चियन भी हो सकता है जब हम उसको पढ़ते हैं या हमें हमें जिसे हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाया मैं यहाँ पर अपने गुरु के एन राव साहब जी का बहुत बहुत चंड वंदना के साथ उल्लेख करना चाहूँगी क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो मैं पढ़ ही नहीं सकती थी वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को ये कष्ट के पीरियड है दशा नहीं, नहीं, जिसको हम कहते हैं दशा जी, कुछ शुक्ल पक्ष में कुछ क्योंकि ये पूर्ण विज्ञान है इस विज्ञान को इतना गहरा विज्ञान है इसको समझने के लिए जो है तो उसमें ये जब हम ये देखते हैं इस व्यक्ति को ये कष्ट है उनकी दशा ये मतलब सोलह साल की मान लो जैसे लोग कहते हैं बुद्ध की दशा या उन्नीस साल की शनि की दशा पूरी दशा खराब नहीं होती है लोग साढ़े साथ से डरते हैं बिल्कुल नहीं शनि तो हमारे कर्मों का फल देने के लिए हमें बताता है कि ये दशा तुम्हारे पूर्व कर्मों को काट कर हमें अच्छे शुभ के लिए लगाइए और उसमें सबसे पहले वो तप तप मीन्स आप तब कहा से करेंगे साधना करेंगे जी, जी. साधना कैसी होगी जब तुम्हें मेडिटेशन करना आएगा या राजयोग में बैठेंगे या किसी भी मेडिटेशन में बैठेंगे या अपने को स्थिर करेंगे योग क्या है साधना क्या है मेडिटेशन क्या है जी. अपने को साधना अपने को समझना अगर पांच मिनट भी रोज बैठे और एनालाइज करें आपके धीरे धीरे इस कर्म से ऐसा चक्कर बनेगा कि आपके हृदय से ही पता लगेगा ये हमारे साथ चक्र ये हमारे ऋषि मुनियों की इतनी सुंदर और सुलभ ज्ञान देने का तरीका था जी जी जी। जो हमें हमारे खून में मिल गया बाकी विदेशियों को क्या तो इनको उनको तो हमारा ये ए भी नहीं पता है सही उनको तो ये ए समझना पड़ेगा जो हमें हमारी बुजुर्गों ने संतों ने हमारी थाली में परोस के दे दिया जिसे सिर्फ हमने उसको एंजॉय करना है तो मैं ये सबसे प्रार्थना करूँगी और रमेश जी के माध्यम से करूँगी कि जीवन में ज्योतिष को भी जानना अगर उसको असफल ढंग से जानना है तो उसको एक ठगी या लोगों की उससे नहीं समझ के इसके विज्ञानिक रूप को समझें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को काफ़ी कुछ बातें जो है विज्ञान ज्योतिष के बारे में भी समझ में आ रहे हैं और राज्योग के बारे में भी बहुत अच्छी बातें उनको समझ में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके ये क्लियर हुआ कि हम लोग जब भी किसी भी तरह से मुश्किल में आते हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हमें उस मुश्किल से निकलने का समय आ गया मुश्किल आएगा इन्हें तो मुश्किल निकलेगा कहा से है ना मुसीबतें आती हैं हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए जब तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और आप मुश्किल से आगे लड़कर आगे जाएंगे दिक तो, तो मुश्किलें आना ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है दिक हैं। दिक आप जैसे कि क्रिकेट खेलते हो बॉल आना एक बैट्समैन के लिए अच्छी बात है ना अगर वो बॉल आएगा ही नहीं तो मारेगा क्या सिक्स वैसे ही हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आते हैं आप बिल्कुल बैट्समैन की तरह तैयार हो जाइए खड़े हो जाए और लगा दीजिए सिक्स बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा बैटमैन और बॉल का जिंदगी भी इसीलिए बॉल देता है जिसको हम दशा कहते हैं ज्योतिष में उसको दशा, दशा, कहते, दशा हैं। कहते हैं ये दशा दशाई इसमें वो हमें कहता है कि बच्चे समझ जाइए <laughs> ये समय तुम्हें अच्छा और अच्छा और उत्तम करने का है ना कि बैठ के रोने का, का सही है। बात है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और चलिए आगे बढ़ते हैं और राज अरोरा जी मैं ये जानना चाहूंगा की वैसे आप एक ज्योतिष है और रिटायर टीचर रह चुके हैं तो आपका बच्चों के साथ तालमेल तो बहुत समय का रहा है और रिटायर हो चुके मन कम से कम मुझे लगता है कि 30 साल तो आपका रहा होगा बच्चों के साथ आपका घुलना मिलना और बातें करना तो इवन स्कूल में जब हम लोग बात करते हैं तो नॉलेज पढ़ाई उसके साथ, साथ साथ संगीत भी आता है तो संगीत के साथ आपका क्या रिश्ता है और किस तरह का संगीत आप सुनना पसंद करते हैं उसके बारे में बताइए जरा मैं बता दूँ अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूंगी कि संगीत के कुछ योग होते हैं जी, जी, वो जी. योग मेरे में नहीं है <laughs> इसीलिए संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे भगवान की मेरे को भगवान ने दो पुत्र दिए दोनों भगवान की दया से बहुत अच्छे नेवल पब्लिक स्कूल में पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल से हो गए हैं और मैं मैंने उन्होंने उन्होंने अपनी पसंद का जीवन लिया और मैं शुरू से ही चाहती थी कि वो अपनी पसंद के जीवन का ले अगर मैंने उनको आकाश में उड़ने दिया जी जी जी तो पहले मैंने उनको हमेशा कहा मैं पूरा संसार आकाश है जहाँ तुम उड़ सकते हो मैं तुम्हारे पंख पक्के करूंगी कि तुम गिरो नहीं, नहीं। तो मैंने अपने माँ का रोल उनके साथ ऐसा निभाया दूसरा जिंदगी में मैंने हमेशा ये कहा क्योंकि हम जो क्लास है जैसे हम मिडिल क्लास से ऊपर उठ के आए हुए हैं और सरकारी मुलाजिम रहे हैं और तो हम तुम्हें धन तो इतना नहीं दे पाएंगे जैसे बिजनेसमैन दे सकते हैं हमारा धन तो तुम्हारे को पढ़ाई है जितना पढ़ना चाहो पढ़ो पढ़ और भगवान की दया से मेरे बच्चे ने एमबीए करके वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक से डरावेटिव सब किए और ज़िंदगी को स्ट्रगलिंग से शुरू किया हम लोगों ने और मगर मुझे एक बहुत अच्छी सुविधा मिली कि मुझे जीवन में हमेशा सब कुछ प्रभु की कृपा रही मेरे माँ बाप वगैरह सब ने बहुत प्यार दिया या कहें धन सुविधा जिनको सब कहते हैं जी जी, आपको <laughs> उनसे मुझे हैं। कोई भगवान <laughs> ने महरूम नहीं रखा मगर मैं हमेशा उस प्रभु का शुक्रिया करती हूँ और आशा कर भगवान से हमेशा खाना भोजन करने से पहले यही कहती हूँ तुम सब भोजन सब को दो क्या बात और सबके अच्छा लिखा ही होता है आ... भोजन की तो कभी भी कमी नहीं दी भगवान ने जी, जी, जी, जी। जो जंग चल रही है आज के जीवन में भोजन के लिए नहीं है प्लेट के लिए है। है, कि लिए। मेरी लिए। प्लेट पेपर की की तो, तो प्रभु है। ने उस जीव को खाने से कभी किसी के लिए कमी नहीं छोड़ी है तो हमें इससे ये फाइट नहीं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी बात सुनकर आज की मुझे बात आ गई की परमात्मा कहते हैं की आसक्ति अगर होगी तो दुख आ सकता है बिल्कुल अनासक्त अगर रहेंगे तो आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जो है आपके लिए मददगार बन सकती हैं। तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा अब जो हमारा वक्त हो गया है एक ब्रेक का छोटे से तो ब्रेक में आप किस टाइप का गाना सुनना पसंद करेंगे मैं गाना सुनना चाहूंगी की कुछ भी मधुर जो मन और आत्मा का खाना हो <laughs> और जो आप, आप अच्छा क्लासिकल गीतों में से कौन सा गीता आप गुनगुनाते हैं या सुनते हैं ज्यादा सुनते हैं उसके बारे में बताए मुझे मन की शक्ति देना मुझे मन की शक्ति देना तो चलिए अरोरा जी आपके लिए एक खास गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार रहो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मिसस राज अरोरा जी से और बात करते हैं उनसे बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई हैं और आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद आप सभी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे मैं भी वैसे अच्छा फील कर रहा हूँ राज अरोरा जी हमारे साथ बैठे हैं तो अच्छा ही फील हो रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते हैं आज से पहले आखिरी बार आपकी आँखों में नमी कप थी रमेश जी आपने तो बिल्कुल इमोशनल कर डाया क्षण <laughs> <laughs> तो औरत के क्षण तो बहुत बारी ऐसे आ जाते हैं जब वो पहली बार अपना घर छोड़ती है या पहली बार घर से निकल के हम जब रमेश जी जैसे मैंने आपको बताया मैं रिटायर्ड जी जी। सो नेचुरली so हमारे समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था तो हम तो हर पल हर्षन घर से ही जुड़े होते थे या तो यूँ भी कह सकते मैं तो कोविडेंट चाइल्ड भी थी माँ बाप की इसलिए मुझे तो उनका भरपूर प्यार मिला और ज़रा सा भी कुछ अगर थोड़ा सा भी होता था तो आंखें भर आती थी और भरी आंखों से माँ बाप कहते अच्छा ओके ना ठीक है चलो अगली बार ऐसा मत करिएगा तो हम बच जाते थे भरी <laughs> अच्छा, <च्छा। laughs> आँखों से तो हम वैसे ही बच जाते थे अगर भरी आँखों से देखा छूट गए स्कूल में टीचरों से भी छूट गए अच्छा ये हो अच्छा, तो च्छा, वेपन च्छा। तो है अगर तुम, तो तुम दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते तो आँखें नम नहीं हो सकती अगर दूसरे की पीड़ा समझने का तुम्हें दम है या सोच है तभी तो आँखें नम होंगी ना दूसरो की पीड़ा समझने का और कष्ट हो सकता है कि अपनी पीड़ा बताने का भी कह कह कह सकते बिल्कुल सही रहे हैं सकती जी आपकी बात को नहीं तो इमोशनल कि क्षण तब आते हैं जब हम आपके जीवन में आखिरी बार कब आया तो उसके बारे में वर्णन की थी। जब मेरा बेटा इंजीनियर बन के पहली बार आया उसने मेरे पैर छुए और क्योंकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली लो मिडिल क्लास रदर्स से बच्चे जब बनते हैं और मेहनत से बनते हैं तो थोड़ी वक़्त उस वक़्त माँ उस वक़्त भगवान को नमस्कार करने का तरीका या उसको थैंक्स करने का तरीका उस प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया अच्छा सब कुछ देने के बाद तो उसका धन्यवाद दिया कि चलो आज छोटा बेटा भी इंजीनियर बनकर अपने लाइफ की दौड़ में शुरू हो जाएगा क्योंकि ज़िंदगी एक अच्छी सी दौड़ है मैं हमेशा सोचती हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तो मैं कहती भी यही हूँ सबको कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है सिर्फ़ इसको जीना आना चाहिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अनुशासन है तो तुम इसका पूरा आनंद ले और इसी बात में कभी कभी मैं वैसे तो मेरे बच्चों ने हमेशा ठीक से रहा कभी बहुत कम मौका आया जब मुझे उनको थोड़ा सा चिल्ला के या कुछ बोलना पड़ा मगर ठीक था जब वो बन के आया और उसने पैर छुआ तो मुझे बहुत आंखें भर के आई और मैंने कहा प्रभु तुम इनको हमेशा आप मेरे जैसा रास्ता दिखाते रहना उनके वो सब सुख देना जो संसार में आपने बनाए हैं और जीने के लिए हम जैसों के लिए तो दिए हैं ना सब सारे जी, जी. तो इनको भी मुझे नहीं मुझे सब दिए तो आप इनको भी पूरी तरह देना और साथ देना जिससे कि अपने रास्ते पे ये भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ें जी राज अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप की जो है अपने बच्चों के प्रति बहुत आश रहती हैं और बच्चे जब खड़ा उतर जाता है या बच्चों को हम उस लाइक देखते हैं तो नेचुरली हमारे आंखों में वो, वो बढ़ जाता है और ऐसा हरदम होता है माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे पैरों पर खड़े होकर वो अपना नाम और अपना परिवार को आगे बढ़ाते चले और वो जब खुश होते हुए हम देखते हैं तो नेचुरली हमारी आंखें जो है हाँ, वो सारी पर जी यहाँ पर मुझे जी, एक सेंटेंस और बोलना पड़ेगा जी, जी जी कि मैं यहाँ पर जो हमारा पीस ऑफ माइंड तो रेडियो शुरू हुआ है उससे पहले जब आता था विद कुमारी सात बज के दस मिनट पे हमेशा देखती थी और देखते हुए उनका जो एक क्वेश्चन होता था एज ए मदर में उतार लेती थी नहीं, नहीं। कि भी मुझे बच्चों को एक अनदर आत्मा मैंने शरीर दिया है आत्मा उनकी लेट टे देम सही बात है। तो हमेशा मैं कहा ना पहला सेंटेंस मैंने कहा मैंने कहा अगर मैं उनको आकाश में उड़ना देना चाहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना सिर्फ उनके पंखों को पक्का करना।, करना उनको अगर उनके पंख मजबूत होंगे तो और हमेशा कहती थी इतना तेज नहीं दौड़ो कि गिरो तो चोट लगे जो प्रभु ने स्पीड बनाई है उससे चलो ऊपर चढ़ते हुए जो लोग मिलेंगे नीचे उतरते हुए भी वही लोग अगर उनको इग्नोर करोगे तो फिर जब नीचे उतरोगे तो वो तुम्हें इग्नोर तो तुम्हें फिर पीड़ा होगी न पीड़ा दो न पीड़ा लो क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है आपने अच्छा राज अरोरा जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं और वो यादगार बन जाते हैं बिल्कुल सही बहुत और सारे कहते हैं कि जीवन के अगर कभी दुख आता है तो सुख के पलों को याद करो हर जब भी सुख आता है तो दुख के पलों को भी याद रखिए ताकि सुख आपको आगे अहंकार में ना डर तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जीवन के दोनों ही रूप हम देखते रहते हैं तो उसमें बहुत ही खुशनुमा पल आपके जीवन के कौन से रहे, रहे? ये तो मेरे को मैं इसलिए क्यों क्योंकि मैंने आपको बोला कि जीवन एक खूबसूरत यात्रा के रूप में लिया तो हर्षण मेरा तो खूबसूरत ही था, जी जी मगर जी कुछ मोमेंट बहुत अच्छे रहे जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में न बताऊ मैंने अब यहाँ मुझे थोड़ा सा कहते हैं मैं आंखें झुका के शर्म से बताती हूँ क्योंकि मैं मैंने हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया बीएड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया मगर बी लिप साइंस दिल्ली अच्छा। तो मैंने कैम्ब्रिज में काम किया सात साल और उसके बाद मैंने सरकारी स्कूल में आ गई जो मेरे टीचर्स थे लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाने वाले यहाँ पर मैं गुप्ता जी के गुप्ता जी का और उस्मान सर जी का जो बाद में अभी रिटायर हुए और अग्रसेन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन भी थे उन दो व्यक्ति ने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत कुछ जीवन के बारे में क्योंकि मेरे जीवन में मुझे सारे जितने भी मैंने चंद लोगों से दोस्ती की मगर वो सारे बहुत ही संत टाइप के लोग मिले मुझे अच्छा। और राव जी के राव जी का मैंने अपने गुरु जी का पहले ही किया उन्नीस सौ जब वो मिले <गराव> तो उनका पहला प्रश्न था तुम ज्योतिष क्यों पढ़ने आई हो <गराव> तो मैं एक क्षण खड़ी रही और उन्होंने क्योंकि वो तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं संत हैं उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बिठाया और बैठाए रहे क्योंकि मैं भी शांति से छः घंटे बैठी रही और मुझे पता ही नहीं लगा कि छः घंटे क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी तब उन्होंने पूछा ज्योतिष को समझने के लिए तुम्हें समय लगेगा मैंने कहा ठीक है मैं आई हूँ तो इसको मैं सीखूँगी ही सीखूँगी कि लोगों को मैं कम से कम अंधकार से निकाल सकूँ या उनको फ्रॉड से निकाल सकूँ या मंगल शनि के भय से निकाल सकूं या ये बोल सकूं कि इसको कितने सुंदर ढंग से जियो <laughs> तब उन्होंने मुझे जब ज्योतिष का ज्ञान दिया अपने पास बैठाया तो आ, बढ़ने के बाद मैंने उनको बोला कि कहते हैं अच्छा तुमने क्या पढ़ा ज्योतिष के में मैंने उनको बोला कि मैं जो मैंने ज्योतिष को एक विज्ञानिक ढंग से पढ़ा तो मैं उसको इस ढंग से ले सकती हूँ कि लाइफ इज इक्वेशन ऑफ टू पर्सन टू पर्सन इज नॉट इट्स दे मे बी हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी ज़रूरी नहीं मित्र तो कोई भी दो मित्र भी हो सकते हैं माता पुत्र भी हो सकते हैं अगर वो इक्वेशन बढ़िया है तो जिंदगी में स्वर्ग यहीं है अगर इक्वेशन नहीं ठीक तो वो गलत हेल्प भी यहीं है इसलिए जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए अर अरोरा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप आपके जीवन में जो खुशनुमा पल थे वो आप जब आपके गुरुजी से मिले ज्योतिष शास्त्र को किस तरह से आपने समझा जब उसके बारे में आपने एक्सप्रेशन किया उनके साथ बैठा आपने तो वो जो पल थे बहुत समय आप बैठे रहे लेकिन ऐसा नहीं लगा कि समय हो गया है छः घंटा ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपनी रुचि और अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो समय का पता नहीं चलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जीवन में हमारे साथ हम जिन लोगों से भी मिलते हैं ऐसे कई लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हुआ इवन स्कूल टाइम पर जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हर साल आपको नए नए बच्चे नहीं मिलते बच्चे। हैं तो उन सभी लोगों से आपकी नई नई फिर से दोस्ती हो जाती थी तो में... जो बच्चे जाते हैं उनकी यादें भी रहती हैं और जो नए बच्चे आते हैं उनके ख्याल आ, भी रखना पड़ता है अच्छा था एक बार आपको बताना चाहूंगी मैं कैमब्रिज में पढ़ती थी जब वो बच्चा पाँचवी में था तो मैंने कैमब्रिज छोड़ कर सरकारी नौकरी ज्वाइन करी तो वो बच्चा पाँच तब था मेरे ख्याल दस साल का और एक दिन मैं ऐसे ही चाणक्यपुरी में मेरा स्कूल था दिल्ली में चाणक्यपुरी राजपूत जहाँ पर एम्बेसिज एरिया है जी, जी, जी। तो वहाँ पर वो शायद कोई अपना पासपोर्ट पे वीज़ा वगैरह लगाने आया तो मैं स्कूल से निकली होंगी इस छुट्टी हो रही थी हाँ हा। और उसने आगे गाड़ी जाके रोकी और उतरा इतना बड़ा सरदार <laughs> जी थे सरदार था वो लड़का चे, चे, चे। और इतना बड़ा और जब उसने मेरा पैर चु... मैं ऐसे डर गई मुझे तो लगा कहते आपने मुझे पैर नहीं राजा आंटी मैं तो सुधीर हूँ तो मुझे वो शन बहुत अच्छे लगे और इतना लगा कि देखो ये बच्चे कितने बड़े बड़े-बड़े आज इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं या भी भगवान सब उनको तरक्की दे जो भी हैं और हमारे जब सरकारी स्कूल में तो थे वो तो नेचुरली थोड़े उस क्लास में थे बच्चे उनको हमारे इमोशन हमारे गाइडेंस की ज्यादा ज़रूरत थी कि हल पल उनको किसी गलत रास्ते से रोकना जीज़ी। बचाना या उनको सही गाइड देना लड़कियों मैंने तो अपने समझ से उनके लिए जितना भी बन पाया था तो वो आपने किया और उसको ज़रूर कहती थी कि आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखा करो दस मिनट निकाल के बाकी तो उनका जिंदगी की स्ट्रगल शायद हमसे ज़्यादा थी क्योंकि वो उनके माँ बाप काम करके आते थे तो उनको घर का भी करना था स्कूल बैग करना था फिर हमारे अगर दोनों में बैलेंस नहीं होता तो हमारी डांट भी खानी होती थी तो हम उनको कहते थे मैं उनको हमेशा कहती थी नौवीं और दस बारहवीं क्लास के नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के ये आपको एक चीज़ देगा जो मॉरलिटी देगा जब तुम्हारा करेक्टर होगा अच्छा तो तुम अपनी इज्जत खुद करना शुरू करोगे जब खुद करना शुरू करोगे तो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने जो आज बच्चे उसमें से निकल के रेडियो स्टेशन में काम कर रहे हैं या मेट्रो स्टेशन में सारी जगह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत लगता है कि ये वो जब टिकट देते हैं आंटी नमस्ते कहाँ जा रही हो, आज कहाँ रहती हो, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है टची लगती है आपको टची भी लगती है अच्छी भी लगती है टची भी लगती है चलिए अरोरा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी काफ़ी अच्छा लगा आपके अनुभव आपके बातें बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धन जो बातें हैं आपने सुनाया अभी और हमारे सभी दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि आज की जो इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं उन्हें ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए कभी कभी खाली टाइम में इन चीज़ों को याद करके फिर से अपने दिलो दिमाग में इस पर थोड़ा सोचिए कि आपको कुछ नया चीज़ ज़रूर मिलेगा मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी नई बातें मिलेंगी आपका तनाव दूर हो जाएगा ऐसी शुभाशा के साथ और आज के इस विशेष एपिसोड में फरीदाबाद से राज अरोरा जी हमारे साथ जुड़े बहुत ही अच्छा लगा एक बार आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद रमेश जी धन्यवाद रेडियो 90.4 FM. आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबर 90.4 FM. चलिए दोस्तों अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ होंगे कुछ नई बातें लेकर सुनते रहो मस्कर रहो